वेताल 25 बाईसवी कहानी कुसुमपुर नगर में एक राजा राज्य करता था उसके नगर में एक ब्राह्मण था जिसके चार बेटे थे लड़कों के सयाने होने पर ब्राह्मण मर गया और ब्राह्मणी उसके साथ सती हो गई उसके रिश्तेदारों ने उनका धन छीन लिया विचारों भाई नाना के यहाँ चले गए लेकिन कुछ दिन बाद वहाँ तब सबने मिलकर सोचा कि कोई विद्या सीखनी चाहिए यह सोच करके चारों चार दिशाओं में चल दिए कुछ समय बाद वे विद्या सीखकर मिले एक ने कहा मैंने ऐसी विद्या सीखी है कि मैं मरे हुए प्राणी की हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूं दूसरे ने कहा मैं उसके खाल और बाल पैदा कर सकता हूं तीसरे ने कहा मैं उसके उन्होंने उसे बिना पहचाने ही उठा लिया, एक ने निमाज डाला, दूसरे ने खाल और बाल पैदा किए, तीसरे ने सारे अंग बनाए, हर चौथे ने उसमें प्राण डाल दिए। शेर जीवित हो उठा और सबको खा गया। ये कथा सुनाकर बेताल बोला, हे राजा, ये पता कि उन चारों में शेर बनाने का अपराध किसने किया? राजा ने कहा जिसने प्राण डाले उसने क्योंकि बाकी तीन को तो ये पता ही नहीं था कि वे शेर बना रहे हैं इसलिए उनका कोई दोष नहीं है ये सुनकर वेताल फिर पेड़ पर जालट का राजा जाकर फिर उसे लेकर आया रास्ते में वेताल ने एक नई तृतीसवीं कहानी सुनाई वचन संगीत टंडन प्रस्तुति लिब्रा मीडिया ग्रॉप